नोटरी डैम का कुबड़ा एक वक्त का किस्सा है जब पेरिस में वजीर आजम फ्रोलो सड़क पर गश्त कर रहा था इस बात का इत्मीनान करने के लिए कि इस अजीज शहर में सब कुछ चुस्त दुरुस्त हो जब एक आवाज रात की खामोशी में गूंजी खैर सब कुछ ठीक-ठाक है लोग अपने घरों में महफूज हैं सड़कें किसी भी आंदेशे ये क्या है? ये क्या है? मुझे दो। हाँ, ये किस किस्म का बाँशिंदा है। इतना बदसूरत सा बच्चा? शायद वो मेरे साथ रहे और किसी दिन वो फायदेमंद साबित हो? तो फिर ऐसा ही हुआ। फ्रोलो ने उस बच्चे का नाम रखा काजी मोडो और उस बच्चे को अपनी पनहा में रखा। पर फ्रोलो का जालिम दिल बच्चे से मोहब्बत नहीं कर पा रहा था और काजी मोडो की हैसियत वजीरे आजम फ्रोलो के गुलाम के सिवाय कुछ नहीं थी और उसे कभी भी नॉर्थरी डैम की बेल टावर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी इस पूरी दुनिया में काजी मोडो का एक ही दोस्त था एक चिड़िया जो बेल्ट टावर की ब मैं वहाँ नीचे देखना चाहिए। एमको के जलसे की तैयारी हो रही है। मुझे इसकी बाबत सब कुछ बताओ। मालिक आ गए। दफा हो जाओ। मालिक? खैर, मुझे उम्मीद है कि लंच तैयार होगा और इस बार सूप जला नहीं होगा। नहीं मालिक, मैं इस मामले में फिक्रमंद रहा हूँ। हम देखेंगे इसकी बाबत। तुमने अभी � एक बार तो जरा जल्दी करो, काजी मोड़ो। मेरे पास पूरा दिन नहीं है। मुझे एक बकवास मीटिंग में जाना है एमको के जलसे के सिलसिले में, जो कल हो रहा है। ये अब तक के वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी है। एमको का जलसा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर हो रही है परेडिंग, काने और रक्स के मुसाहिरे और बंजा� और तुम इस जलसे के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो मेरा यकीन कीजिए मालिक मैंने इस किले से बाहर कदम भी नहीं रखा है यह सब वो है जो मैंने यहां ऊपर से देखा है बहुत खूब और बाहर जाने के मुताबिक सोचना भी मत तुम्हारे जैसे चेहरों को देखकर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ठठ्ठा करेंगे और तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे इन सब सालों के बाद जब मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया है तुम्हारी देखभाल की है तुम मुझे मायूस मत करना और तुम कभी जुर्रत मत करना अपना यह मनहूस चेहरा बाहर کر में दिखा कर मेरा मजाक का सबब बनाने का आ, मालिक बढ़िया सब बढ़िया है केवल नमक थोड़ा ज्यादा है पर यह बढ़िया है और जहां तक मेरी मीटिंग का सवाल है वहां आज एक नया कैप्टन आ रहा है ओह वजीर बनना बहुत मेहनत का काम होता है ओह बहुत है। सही है और ये सूप भी बहुत लजीज है नहीं ये बिल्कुल नहीं है ओ चके देखो ये बहुत ही लजीज है देखो ये तो बहुत ही अच्छा है और नमक तो बिल्कुल ठीक है देखा रोलो हमेशा सही नहीं होता असल में वो कभी भी सही नहीं होता जल्दी से मैं आओ मैं नहीं आ सकता चलो भी वो इतना मशगूल है कि वो तवज्जु भी नहीं देगा। मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। पर तुम सबको बहुत करीब से देख सकोगे। क्या ख्याल है? चलो भी। मैं इसकी बाबत नहीं जानता। तुम और मैं कल जलसे में जा रहे हैं। तो काजी मोड़ो ने जलसे में जाने का फैसला किया। इस दौरान एक नया او کیپٹن فیبس، پیرس میں استقبال ہے خوش آمدید، آپ کا کام تو پورا تیہ ہے جو آپ کا حکم ہو حضور کل ہم احمقوں کا بکواز جلسہ منا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کی بادشاہ کیوں ان ایرو گیروں کے تماشوں نگموں اور رقصوں کی حوصلہ افضائی کرنا پسند کرتے ہیں یہ وقت کی یقیناً بربادی ہے تمہیں اس بات کی احتیاط برتنی ہے کہ یہ بنجارے قانون کی گرفت میں رہیں اگر یہ چوری یا قانون توڑتے پکڑے گئے تو رحمت کرنا جو آپ کا حکم حضور اس بات کا اطمینان رکھیں کہ کل اس جلسے میں کچھ بھی غیر مناسب نہیں ہوگا آپ جا سکتے ہیں اور جلسے کا دن آ گیا لوگ شہر کے چوراہے پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ایک بزرگ خاتون جلسے کی جانب بڑھ رہی تھی کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے ہمارے وزیر سے غستاکی کے جررت کی ہے معافی مانگو معافی مانگو؟ معافی مانگے میری جوتی یہ تمہارے وزیر کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس بزرگ خاتون سے معافی مانگے جسے انہوں نے تقریبا مار ڈالا تھا تمہاری یہ جررت کیسے ہوئی؟ کم بقت بنجارن بیردارو اسے گرفتار کر لو इस दौरान काजी मोडो और उसके दोस्त ने एक खाली तंबू ढूंढ लिया स्टेज के गिर्द, जहां वो छुपकर जलसे को देख सकते थे। ये तो बहुत दिलकश है। आज मुझे जलसे के बादशाह का ताज पहनाया जाएगा। रुको तुम देखना। शक तुम पहनोगे? कोई भी तुम जिसे ताकतवर नहीं। क्या हो यदि तुम ना जीतो? तो ख <laughs> और इसके खवातीन और हजरत अब हम आपके सामने वो मुकाबला पेश करेंगे जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था अहमकों के बादशाह की ताजपोशी काजी मोरो उसकी ये जरूरत कैसे हुई ये क्या है हमारे पास यहाँ इतना अजीब और गरीब चेहरा इतने कलाबाजी के कर्तव्य क्या इस साल हमारे पास अहमकों का बादशाह है? ये वो सरस तो चलो उसे परेड कराएं वो देखो अहमकों के जलसे का बादशाह वो बदसुरत बाशिंदा जलसे का बादशाह नहीं हो सकता उस पर हमला करो بند کرو اس لڑکی میں تو واقعی ہمت ہے یہ وہی لڑکی ہے کیپٹن فیبس اسے اسی وقت گرفتار کرو کس گناہ کے لیے حضور تم ہماری حکم عدولی کی جررت نہ کرنا کیپٹن اسے گرفتار کرو کیا تم ٹھیک ہو تم نے مجھ پر رحم کیا مجھ بدصورت پر کون کہتا ہے کہ تم بدصورت ہو تم بس مختلف ہو پر ہم سب بھی ایک دوسرے کے مختلف ہیں نا तुम हिरासत में हो। नहीं, वो हिरासत में नहीं है। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा कि तुम किसी के रहम करने पर सजा दो उसे। पर ये वजीर आजम का हुक्म है। उससे लड़ो और लड़की को बचकर ना जाने दो। मेरे साथ आओ। मैं जानता हूं तुम कहाँ मेफूस रहोगी। ऐसे मोड़ो एस को अपने बेल टावर में छुपने को ले गया। देखो तुम यहाँ पर आराम से रहोगी। आ, खाना तुम्हें यकीनन बहुत भूख लगी होगी। मेरा सूप, हाँ, माफ करना। उप्स, माफ करना। माहौल का ही अजीबोगरीब फुर्हापन। इस पर तवज्जो मत दो। <laughs> तुम कितने प्यारे हो। सूप सच मुझ बहुत अच्छा है। کازی موڈو उस اس اکیلے انسان سے محبت کر था تھا جس نے پہلی بار اس پر رحم دکھایا۔ وہ ایزمارلڈا کی صحبت میں بہت خوش تھا، پر ایک دن۔ پیریش شہر کے پیرداروں کے مکھیا کیپٹن فیبس پر ملک سے کا چلا ہے اور کل صبح سب کے سامنے انہیں سزا دی جائے گی۔ چڑیا اڑ کر کازی موڈو کے پاس گئی اور کازی موڈو اور ایزمارلڈا کو سب حالات سے باخبر کیا۔ آہ मुझे कैप्टन की मदद करनी चाहिए। नहीं, मैं ही हूँ जो कुसूरवार है। मुझे बस यही रहना चाहिए था और बिल्कुल भी जलसे में नहीं जाना चाहिए था। आ? तुम ऐसा मत सोचो। खुद पर इल्जाम लगाने के बजाय इससे बेहतर तजबीजीय होगी कि तुम कैप्टन की मदद करो। शायद मैं खुद को गिरफ्तार करवा लूँ? � काजी मोडो एज और वो चिड़िया उस जगह पर गए जहां कैप्टन फीबस को शहर की चौराहे पर अगले दिन सजा मिलने वाली थी। क्या तुम घोड़े की सवारी कर सकती हो? बेशक! सब कुछ तैयार है कल के लिए। तो फिर चलो घर चले और आराम करें। अगले दिन पूरा शहर इकट्ठा हुआ ये देखने के लिए कि कैसे क تم نے جان بوجھ کر میری حکم ادولی کی ہے اور ایک بھگوڑے کی مدد کی وہ بھاگ جائے۔ اب تمہیں خود کے لیے کیا کہنا ہے؟ وہ بھگوڑی نہیں تھی وہ ایک بے گناہ لڑکی تھی جو ایک انسان پر ظلم کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں شاید تمہیں معاف کر دوں اگر تم معافی کی التجا کرو۔ جو چاہے آپ مجھے سزا دیں پر میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ میں نے بس ایک سپاہی کا فرض نبھایا ایک بے گناہ کی حفاظت کرنے کا فرض۔ तो ठीक है, पेरे दारो इस पर हमला करो चल्दी इस तरफ आओ वो उस तरफ गए हैं, तुम एहम को काजी मोडो, एज और कैप्टन फीबस देर तक घुसवारी करते रहे, जब तक वो पेरिस शहर की सरहद से बाहर नहीं पहुंच गए। पर फ्रोलो और उसके पहरेदारों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक अलग रास्ता इख्तियार किया और आखिर में उनको भेजने में कामयाब हो गए। तुमने सोचा, तुम मुझसे बचक میرے تمہیں کھلانے پلانے اور دیکھ بھال کرنے کے باوجود تم بدصورت درندے تم نے مجھے اس طرح دھوکا دیا میں بدصورت نہیں ہوں میں بس مختلف ہوں جیسے کی ہم سب ہوتے ہیں اور تم نے مجھے تاز زندگی بیل ٹاور میں قید کر کے رکھا مجھ سے گلام جیسا سلوک کیا تمہاری جرت کیسے ہوئی مالک اینے گرفتار کر لو फ्रोलो के पहरेदार उन्हें गिरफ्तार करने ही वाले थे जब उन्होंने एक फौज के आने की आवाज सुनी उन्होंने देखा कि ये जहां लुईस लुइस द फोर्थ थे जहां पनाह ये क्या हो रहा है फ्रोलो हम आपको बताएंगे जहां और एस्मरेल्डा ने शहंशाह को सब कुछ बता दिया शहंशाह बहुत गोसे में थे और उन्हों कैप्टन मुझे आप जैसे शख्स की जरूरत होगी पैलर शहर को चलाने के लिए जरा सोचिए इसके के बाबत तुम दोनों ने मेरी जान बचाई है और तुमने हमारी हमारा तारुफ नहीं हुआ हल हैलो माइलेरी मैं हूँ कैप्टन फीबस और आप बहुत ही खूबसूरत हैं <laughs> मेरा नाम एस है कैप्टन और आप हुजूर आप होंगे ये है काजी मोड़ो मेरा सच्चा दोस्त